प्यारे बंधु प्रकाश जी ने डॉक्टर सरिता चतुर्वेदी की प्रस्तुति से काफी प्रकाश डाला धन्यवाद प्रकाश जी अलंकार एवं पलटा एक ही वस्तु के दो नाम है मेरे अल्पाध्ययन से इसमें एक बात अपनी समझ के मुताबिक जोड़ना चाहूँगा एक सुनिश्चित शब्द समूह को जब गमक के प्रयोग के साथ गाया जाता है जो राग की प्रस्तुति को सौंदर्य प्रदान करता है शब्द समूह की इस प्रस्तुति को हम अलंकार कहेंगे जो राग को अलंकृत करते हैं यही शब्द समूह बिना गमक के प्रयोग से खड़े स्वरूप में गाया जाए तो पलटा बनता है पलटा हमें स्वर पक्के करने में सहायभूत होते हैं तो शुरुआत में जब ये रियाज करते हैं तो पलटे का रियाज करना है अलंकारों का नहीं सो इन पलटा इन प्लेन नोट्स फॉर फिक्सिंग दिच ऑफ द रिस्पेक्टिव नोट्स अलंकार इज संग राग। जस्ट फॉर इन्फो देर आर 15 टाइप्स ऑफ गमक्स आउट ऑफ विच पॉपुलर फोर आर मीड मूर्खी खटका इन और आंदोलन डॉक्टर सरिता जी ने अंत में नोमतुम की बात करी तो आपको पता है कि बड़े गुरु जी पंडित जसराज जी अपनी सभी प्रस्तुति में ओम श्री अनंत हरि नारायण से करते हैं इससे बिखरे हुए नूमतम हैं धन्यवाद जय श्री कृष्ण